अगर आप सोच रहे हैं कि बजट स्मार्टफोन में अब कुछ नया नहीं बचा तो ए आई प्लस नोवा दो सीरीज आपकी सोच बदल सकती है ए आई प्लस ने पिछले कुछ दिनों में लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और अब कंपनी अपनी नोवा 2 सीरीज को 9 अप्रैल को भारत में लॉन्च करने जा रही है लॉन्च से पहले ही यह सीरीज काफी चर्चा में है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कंपनी की आक्रांक रणनीति ये कोई साधारण लॉन्च नहीं लग रहा बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ मार्केट में एंट्री हो रही है टीजर से यह भी साफ हुआ है कि फोन का डिजाइन काफी क्लीन और मॉडर्न होगा साथ ही इसमें नए और आकर्षक कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, जो खास पर को में है जो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे इसके अलावा कंपनी ने क्रिकेटर ईशान किशन को अपने साथ जुड़कर ब्रांडिंग को और मजबूत कर दिया है भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए माना जा रहा है अगर प्राइसिंग की बात करें तो AI प्लस का फोकस हमेशा कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देने पर रहा है ऐसे में उम्मीद है कि नोवा 2 सीरीज भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन साबित हो सकती है अगर यह फोन सही कीमत और फीचर्स के साथ आता है तो यह लावा इनफिनिक्स और रियलमी जैसे ब्रांड्स के लिए कड़ी चुनौती बन सकता है अब नौ अप्रेल का इंतजार है जब यह साफ होगा कि ए प्लस नोवा दो सीरीज मार्केट में कितना बड़ा असर डालती है धन्यवाद